तो यावती रहा या इष्ट का यावती रहा या इसको समझना है भूमि का बांध लेना पड़ेगा समझने के लिए कैसा और में है क्या है वो कैसा है सब। वास्तव में जो समि है विराट समष्टि स्तूल शरीर वह अपने आप को तीन भाव विभक्त करके भू भूआ और स्व तीनों में एक विशेष रूप में अवस्थित प्रश्न में आता है वह अपने आप को तीन प्रकार से बांट लिया विभाजन कर लिया और क्या किया अग्नि तृतीय पृथ्वी पर अग्नि के रूप में वायु तृतीय अंतरिक्ष वायु रूप में और जूलोक में आदित्यम तृतीय कर अग्नि वायु और आदित्य रूप से वह विराट स्वयं जो समिश्र विराट था वही व्यवस्थित हो गया अत पृथ्वी लोग में अग्नि प्रदान हो गया अंतरिक्ष वायु प्रधान और तो सूर्य प्रदान है विराट रूपेण अग्नि ही जगत का प्रतिष्ठा विराट रूपेण अग्नि जो इस पृथ्वी पर है वही सारा जगत में प्रतिष्ठा हो जाती है फिर अग्नि के माध्यम से सकल कर्म करेंगे हम और कर्मों के सारा जगत चल रहा है होता यह अग्न होता था, प्रस्ता तो वो जो अग्नि है वो उसी अग्नि को हमने विराट रूप अग्नि जिस प्रकार से आपके पृथ्वी में है उसी प्रकार से विराट रूप अग्नि विराट स्वरूप जो है यह समिगा सूर्य शरीर है वो अग्नि के रूप में आपके हृदय में कैसा है इस गुफा में कैसा ये जो कहा इष्ट कहा पांच प्रकार के ईंट बताया था हमने पांच प्रकार का ईंट ई व ईंट पंच महाभूत पंच महाभूतात्व तो की शरीर होता है पंच महाभूतों को मैं ईंट का दृष्टि तो हम क्या करते हैं महाभूतों का कार्य भूता रोटी दाल सब्जी को हम लोग खाते क्या ये त्मक कार्य है ना रोटी दाल सब्जी इसको हम लोग खाते हैं तो उस भौतिक भूत और भौतिक को क्योंकि भूत हो गया पंच उसका भौतिक कार्य हो गया उसी से पृथ्वी है मिट्टी है मिट्टी भी है स्वयं पंचमतात्मक पंच के उसका कार्य है ईंट इसलिए पंचभूतों में दृष्टि या पंचभूतों कार्य पंच भौतिक वस्तुओं में दृष्टि ईंट था और इसका नाम इंट क्यों पढ़ता है इन अन्नालियों को ही विषयों को क्योंकि इष्ट का शब्द बना गए से कन प्रत्यय हो रहता है इष्ट शब्द से कन प्रत्यय और कन प्रत्य अल्प्रत हुआ इष्टम शुद्रम स्त्री भोगाध्यात्मकम फलम ददाती या सा इष्टका प्रत्य क्षुद्रम अल्पम वर्त में इष्टम स्त्री भोगाध्यात्मक स्त्री भोगादि रूपम क्षुद्र फलाम फलम अल्प दिदाति या सा इष्टका का अरे खाया पिया क्या हो गया हमारे शरीर में वीर बन गया स्त्री के रज बन गया वीर और रज ही स्त्री भोगादि का इसे क्या मिलेगा शुद्र सुख मिलता है क्षुद्र आनंद मिलता है जिसका फल अंत में दुख ही होता है इसलिए असली स्वरूप इंट का क्या बनेगा अंत में पका व इंट पका इंट पुरुष में वीर्य, स्त्री में रज पका व इंट का स्वरूप है पहले क्या था इंट मिट्टी का रूप में था फिर उसको आपने मिलाया उलाया मिला करके उसको सांचे में डाल दिया तो सांचा में डाल साचा मैंने जो मोल्ट ईंट का मोल्ट होता है वो सांचे में भर दिया है ना पहले मिट्टी को तैयार करी उसकेले डालना पड़ेगा पानी डालना पड़ेगा चिकना मिट्टी पानी मिला मिलकर तैयार कर दिया उसको सांचा में डाल दिया तो सांचा में डाल के उसको सुखाया जब वो तैयार हुआ उसको पलट दी निकाल दिया सांचा से भट्टी में डाल के पकाया तो अंतिम ईंट का रूप बना ईंट के सिर हम यहाँ मुख्तें तीन स्टेज देते हैं मिट्टी काला फिर मोल्ड में सांचे में फिर अंत में उसका इंट का पका हुआ इंट का स्वरूप इसलिए यहां भी देखो भूत भौतिक अवस्था में तो मिट्टी के जैसा मिट्टी प्रथम स्वरूप है बीरी का फिर उसको आपने खाए पिए रूपी सांचा के अंदर डाल दिया खाने का मतलब क्या शरीर रूपी सांचा ने आपने भौतिक अन्न आदियों को प्रसादी के साथ मिला करके दाल चावल मिला दिया कभी सब्जी रोटी मिला लिया ऐसे करके इसको अंदर डाल दिया ईंड का दूसरा स्वरूप बना इसके अंदर में अंदर चला वह पेट रूपी भट्टी में पका पक कर के उसमें से वीर बन गया जब पक कर के तैयार हुआ तो वीर ईंट का अंतिम स्वरूप हो गया वीर का ईंट का अंतिम स्वरूप पुरुष में वीर स्त्री में जो रज है यह अंतिम ईंट का इसलिए इसका नाम इंट कहा दिया जाता है कि इसी वजह से ही तो जवान बनता है, के और के है।, से है। की वजह वजह से से जवान बनती इसलिए इनका नाम इंट हो गया इष्टम स्त्री भोगाद्यादम क्षुद्र फलम अल्प फलम दाती इष्टका क्या हो गया अंतिम स्वरूप वीरियम और रजस् और कैसे बना एक दिन में थोड़ा बन जाएगा एक बार खाने से कह दिया। ने साल भर यावती खाते से जिंदगी भर खाते रहता है प्राण प्राणाग्निहोत्र प्रातः साय अग्निहोत्र एक दिन में दो बार ऐसे 360 दिन में किया तो 720 सौ बीस बारवा की नहीं हुआ वहां भी इंट जो संख्या न्यूनतम में न्यूनतम इंटों की संख्या है सात यहाँ पर यह लक्षित सा, साल भर आदमी खाता है ऐसे पंद्रह सोलह साल तक खाता है तो क्या होता है अंदर में वीर बनता है होता है तो आहुति प्राण प्राणाग्निहोत्र के यहाँ ज्योतर इसलिए भोजन जो करे आदमी प्राण रूपी अग्नि को आहुति देने का जैसे भावना करते हुए खाना चाहिए जो साधक होता है जो उपासक होता है जो मोक्ष होता है जो इस साधना इस उपासना के द्वारा स्वरूपी फल को पाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए रोज सवेरे शाम जो खाना खाता है उसको दृष्टि करना चाहिए जब होत दृष्टि करके खाता है और उससे बना वीर इंट बन गया उस ईंट रूपा वीर यहाँ पर विराजमान है वो वीर पूरे शरीर में व्याप्त होते रहता है होते रहता है होते रहता है, है। चैन हो रहा है चैन हो रहा है चैन हो रहा है धन इकट्ठा रहा है शरीर में और जब भावना कर गए हृदय से हृदय से हृदया स्त्री पुरुष का, तो का संबंध पति पत्नी का संबंध हो, कहते हृदय से हृदय संबंध होता जो शरीर संबंध नहीं पूरी हृदय की भावना से वह बीज को स्त्री में बोलता तो वीर कहाँ है पूछा गया पूरा शरण व्याप्त निकलता कहां से है हृदय से ही निकलता है जब भावना करता है हृदय में भावना जब करता है तभी वह वीर बाहर रहता है न करे तो नहीं होती स्वप्न में कहा देखता है हृदय में ही देखता है ऐसे में सब होता है हृदय में भावना आ गई तो स्वप्न हृदय हृदय हुआ मुख्य स्थान यह अज्ञा की चैन हुआ वीर रूप ईंटों का चैन हुआ जैसे प्राणाग्नोत्र संपादन होने से संख्या निकला यथावा प्रकार ये ना प्रकार एड़ा तब क्या करेंगे इस ईंट को वीर को चैन करके पकने के लिए जो भट्टी था आप अपने वैश्वर्क वीर को भट्टी में पकाया पकने के बाद उसको और भी परिपक्वता के लिए स्त्री गर्भरूपी भट्टी में डाल देगा स्त्री गर्भ रूपी भट्टी में जब डाल देता है तब वहां से एक बच्चा पैदा होता है और तो बच्चा क्या है पुनः एक और व्यक्ति वह समि इस प्रकार से आनंद वृष्टि भाव को प्राप्त करता है इस दृष्टि कौन से जो गृहस्थ होकर के अपना सारा जीवन और संतान उत्पत्ति पुताई पुत्र पिण प्रकट होना ये सारे चीजों में भावना यदि करता है तो वह नाच के दागरी का चयन कर दिया ऐसे ऐसे तीन बार करना पड़ता है मैंने तीन संतान उत्पत्ति पर्यंत ऐसी दृष्टि को करना पड़ेगा पित्राच तो के तो कहा जाएगा उसे यजमान बार नाच के चयन करना है।, है और क्या गृहस्थी करेगा स्वर कौन चाहता है नेसी क्या स्वर्गीय अग्निम कह चुके हैं स्वर कौन जाएगा गृहस्थी तो जाएगा <coughs> तो इसलिए लोग अग्निम तम वाचकों का कारण ही बुधा जो अग्नि था वह कारण तो प्रथम शरीरी। गर्भ उसका स्तू शरीर हो जाता है अग्नि रूपा विराट शरीर वह विराट ही अग्नि रूप में यहां प्रकट हुआ और वह अग्नि के वजह से ही यह सारा कार्य संपन्न हो गया मूल इसलिए हो गया हृदय इस प्रकार से जब पुरुष गृहस्थ पुरुष अपने इष्ट का चयन करता है वीर का चयन करता है संग्रहण करता है फिर चित्र स्क्रीन को माध्यम से स्त्री रूपी गर्भ में उसको क्या करता है गर्व क्या है भट्टी, फर्नेस, उसमें डाल दिया उसमें डालने से स्वान रूप, पुरुष क्या किया? पिता अपने आदि को प्राप्त करता है जो सृष्टि का संचलन चल रहा है सृष्टि के जो है प्रजाउत्पत्ति की वजह से प्रजा उत्पत्ति के द्वारा सृष्टि का जो चक्र चल रहा है लगातार उसी के वजह का जो इसको संसार का कारण ही भूता जो की फल देता है इसका एक उपासना का स्वरूपी फल ऐसे है इस तरह से इसको समझ लिया अब कहते हैं वस्तु को उसने वैसे के वैसे के अनुभव करके समझ करके निश्चिकेता ने अपना गुरु यमराज्य को जब सुना दिया यमराज अत्यंत प्रसन्न होकर के अपनी तरफ से एक वरदान दे रहे हैं क्या दिया उन्होंने वो अगले मंत्र में आम अप्रवी प्रिय माणो महात्मा तवै तम मार। तम उस नचिकेता के प्रति महात्मा मह आत्मा से अथा बुद्धि क्या आत्मा है भाष्य कहेंगे बुद्धि महान है उदार है बुद्धि जिसका जो अगले का को देखकर जलन ना हो वही उदारता दूसरा तेज बुद्धि वाला है उसको देखा ओ, बहुत तेज बुद्धि से इसका इस टांग खींचने लग गया उसको परेशान करके भगा करके जो है कर, कर, तंग करके कर देंगे, उसकी तो पढ़ाई में विघ्न डाल देंगे परेशान कर देंगे ऐसा जो करता है वो महात्मा ने क्षुद्रात्मा है और जो दूसरे का गुण को देख करके प्रसन्न होता है वो महात्मा ये महान शब्द जो है अल्प मान या तात् कहेंगे अक्षुद्र बुद्धि महत्वम अक्षुद्रम क्योंकि क्षुद्र अल्प हो गया जो का विरोधी मान ये विश्व पोष कहा है अंतिम पंक्ति टिप्पण में क्षुद्र सूर कृपनालेशुद्रधम क्रूर कृपण अल्प ये सब पर्याय है ऐसा विष्णु को महान बुद्धि है उदार बुद्धि है जिनका ऐसे को कहते हैं महात्मा यमराज जी नचिकेता का बुद्धि को देख करके जला नहीं उसके गुण को देख करके जलन नहीं हुआ उसको ईर्षा द्वेष नहीं हुई इसीलिए वो महात्मा है मतलब यार प्रसन्न होकर कुछ देने को तैयार तो हो गया यही महात्मा का लक्षण होता है दूसरे का गुण को देख करके जलना नहीं चाहिए बुद्धि अक्षा लक्षण दूसरे का बुद्धि और दूसरे गुण को देखकर के प्रसन्न होना कैसे बोलया बच्चा है माता पिता तो क्या करते हैं अच्छा काम कर लिया बहुत खुश होते हैं तो उसको दो काफी दे दिया जाता अच्छा काम कर लिया मुझे पढ़ लिख के आया से फटर आ गया वो बहुत खुश हो जाते माता उसको तोहफा देते हैं, है या नहीं ऐसे यहां पर होना चाहिए जैसे माता पिता पुत्र प्रति होता है वैसे ही एक सतपुरुष को अन्यो के प्रति होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को महात्मा का प्रिय माण प्रसन्न होते हुए उसने अप्रवित कहा क्या कहा वरम तब यह ददामी भूय भूय वरम तब मैंने यहां तुम तुम्हारे लिए यहां और इस समय यह और दोनों बोल दिया ना नाची है कहते नहीं इसलिए कालवाचक देशवाचक है यह तो अस्मिन देश हो सकता अश्मन यह बनता है इसे यह को काल में न लेकर के देश में अस्विन समय अस्विन इस समय और यही पर अभी ही तुमको दे रहा हूं मैं बाद में देने वाली बात नहीं तीसरे वर्ग के बारे में चर्चा होगी इस दूसरे वर्ग के फलास्वरूप तुम एक बार अधिक और मैं तुमको दे दे रहा हूं तबैव नाम से यह अग्नि का नाम तुम्हारे नाम से हो जाएगा ये जो अग्नि है विराट रूप अग्नि जिस हृदय के रूप में भी उपस्थित है समी रूपा वह व्यक्ति अपने आप को पृथ्वी में अग्नि के रूप में आया पृथ्वी में आने के बाद व्यक्ति शरीरों में भी उसी प्रकार से प्रविष्ट हो गया ऐसा जो वह अग्नि है वह अग्निवे ना, अयम अग्नि भविता सात इतना ही नहीं अच्छा और एक और फल दे रहा हूं तेरे को मैं चल नामकरण कर दिया इतने से नहीं किंतु तो कहते ईमान श्रृंगाम अनेक रूपां जो माला है ना ये माला अनेक रूपों वाला माला है अनेक रूप कैसे हो सकता है इसे ज्ञापन हो गया माला नहीं है माला कहा जा रहा है माला माला है नहीं, नहीं। यह सकल कर्म फलम आगे कहेंगे सकल कर्म फलम जितने वेद में का कर्मगान है सगल गर्मों का जो फल है फल रूपी, फल को एक माला जैसे माला स्रंगाम, स्रंगाम, ये कर द्वितीय शी में आएगा एक बात है, नहीं, नहीं उसकार्त करेंगे उसका अर्थ बताऊंगा देखिए एक दो तीन अध्याय दूसरी वल्ली तीसरा मंत्र देख ले हम आएंगे जब पढूंगा जो वहां और पड़ों का समन्वय करके टिप्पण का व्यवस्था दे सारी देख कर देनेक रूपांस कथम तेने चिके प्रियमा शिष्य योग्यता पशमाण शिशु योग्यता पश्यन प्रियमाण प्रकार से क्या कहा तो प्रसन्न होते हुए कहा क्यों प्रसन्न हुआ वो शिष्य योग्यतां पश्चिम प्रिय माण प्रीति भवन शिशि की योग्यता को देख करके प्रसन्न होकर के प्रीति प्रेम का अनुभव करता हुआ उसके प्रति जो है कौन महात्मा यमराज को करे महात्मा क्योंकि स्वभाव से तो क्रूर है ना यमराज को मारने वाला आदमी और संसार विपरीत मिलता है नाम तो कम होते हैं है ना जैसे देख अक्रूर नाम था उसका क्रूर कृष्ण का चाचा का नाम था अक्रूर लेकिन काम क्या किया क्रूर गया वृंदावन गया कृष्ण बोल्ला आया सारे गोपी रोते रह गए क्रूर कर्म है ना सब रो रहे हैं उन सबको छोड़ बीच में से उठा के ले आया नाम तो क्रूर था इन्हें किया गोपियों के दृष्टिकोण से क्रूर कर्म और यह है नाम से तो कहने के लिए तो क्रूर है यमराज जी सबका खत्म करने इनका काम है लेकिन स्वभाव से अक्रूर है हृदय इतना कोमल है शिशु को देखकर के प्रसन्न हो गए और अक्षुद्र बुद्धि वाले अक्षुद्र बुद्धि शिशिता क्षुद्र बुद्धि पश्य ईर्ष्या कलुषित प्रकार क्षुद्र बुद्धि वाला होता है दूसरे का प्रज्ञा आदि उत्कर्ष को देख करके ईर्ष्या कर से कलुषित हो जाता है अक्षुत्रधि प्रियत तो वाला होगा अवश्य प्रसन्न हो जाता है वरम तवा चतुर्थम यह प्रीति निमित्तम अद्यमी वर मैं तुम्हारे लिए वर में दे रहा हूँ कौन सा वर है ये? ये अलग समझ लेना चौथा मेरे तरफ से दिया जा रहा है चतुर्थम यह प्रीति निमित्तम प्रीति निमित्त अस्मिन देश देश के क्या है वर्तमान जो प्रसंग है प्रसंग है प्रसंग का प्रसंग है इस वर्तमान प्रसंग जो प्रीति का निमित्त है इस निमित्त को लेकर के कर तो अस्विन प्रकरण अस्विन किम प्रसंग किम था तो प्रसंग क्या है वो प्रसंग तो प्रीति ही प्रीति निमित्थ प्रसंग को लेकर के मैं तुमको चौथा वैज्ञान समान वर्मान अभिधान प्रसिद्धो भविता मैं उच्च मानो अयम अग्नि मेरे द्वारा कहे जाने पर आज से आगे यह अग्नि जो है तुम्हारे ही नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा हल तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध क्या हो? मेरे को नाम की को प्रसिद्धि नहीं चाहिए है? आगे तो सब क्या कहेगा नहीं इसलिए वो आगे स्वयं मुझे ये कुछ नहीं चाहिए चौथा वर्ग से रिजेक्ट करेगा वहां आगे जाकर एक दो तीन में श्रृंगाम माला दे रहा हो शब्दवतीम रत्नमय माला इमाम अनेक रूप विचित्राम गृहड़ स्वीकरो यह माला जो की अनेक रूप वाली है अत्यंत विचित्र है इसको तुम स्वीकार करो कैसी है वो शब्दी रत्नमयी बताओ विभिन्न प्रकार के होगा विशेषण कैसा देंगे शब्दवती शब्द भी तो विशेषण दे रहे हैं रत्नमयी के साथ इसलिए अर्थ तो देखो क्या कर रहे हैं शब्दवतीन को लेकर गए यथा हना इसके लिए प्रदारण्य को ला रहे हैं टिप्पण था अनासमुत्सर्जन शारीर आत्मात्मारू उत्सर्जन श्रुतौ सृजदात शब्द प्रसिद्धि श्रृंगाम सृजदात है सृजदात असृजदातुअ्या किया है वहां शब्द पर ले लिया है बृद्ध कैसे लिया कति उन्होंने दृष्टान त्याग वहां जैसे बैलगाड़ी बैलगाड़ी तो ना बुलद काट जब बुलत कार्ड चलता है उसकी पहिया जो लकड़ी का पया में लोहे लु, का ऊपर में रिंग होता है उस रिंग के वजह से क्या होता है जब बजरी वाला रोड में चलते है कच्चा रोड में चिक चिक चिक च आवाज आता है जब चलता है बहुत अविल्षण चीक होती है कई बार जो पहली बार बैठेगा ना उसके कान फट जाएगा ए, क्या हो रहा है कैसा साउंड आ रहा है डर जाएगा बड़ा अवलक्षण साउंड होता है जैसे वो साउंड है उसी प्रकार जब जीवात्मा शरीर से निकलता है ना हर जोड़ से प्राण निकलते है ऐसे ही साउंड होता है ऐसे दृष्टान और साउंड से लक्षित क्या हो जाएगा यहां पर वेद इसे शब्द वतीम वेदमय माला वेद में ही क्या हो सकता है यहाँ वेद में कहा हुआ सकल कर्म फल प्राज्ञा आत्मना अनुवारूढ़ है ना अनह सकटम बैलगाड़ी वह सुसमाहित सुसमाहित ओवरलोडेड है केवल समाहित नहीं है सामान भर दिया है ओवरलोड डाल दिया है तब तो और भयंकर आवाएगा ना ओवरलोड में तो उत्सर्जन यायात बड़ा धसी हुए चल रहा है एक शब्द विशेष करता हुआ चलता है यह उत्सर्जन कर दिया वहां वाषि में हृदय में विशिष्ट शब्द करता हुआ चलता है एवं उसी प्रकार से अयम शारीर आत्मा जो शरीर में रहने वाला जीवात्मा प्रागीन आत्मा अनिवार से आरूढ़ करके उत्सर्जन एक विलक्षण शब्द करता हुआ याती जाता है कब यत्र काले तीवात्मा है शरीर को छोड़ करके उर्दोच्छ्वास उर्दो ही बहुत ऊर्द उच्छ्वास वाला हो जाता है जब तक शब्दार्थत प्रसिद्ध शब्दवती और उसे लक्षित में फर्दर अपने स्वामी जी हमने जो बताया कि शब्दवती लेना है वेद वेदवतीम वेदवतीम से वेदस्त सकल कर्म कर्म फल जैसे आप भी क्या करते हैं जब आदमी कोई विशेष कार्य किया उसके उस फल को किस तरह से प्रकट करते हैं माला अर्पण हैं जै ना जैसे कोई स्वर्ण पदक तो क्या करेंगे फल का प्रतीक यहाँ पर माला क्या है उसके विजय का है उसे रत्न महीम बक्षती यमराजो मेरे नाम श्रृंखला मित्त महीम देखो स्वयं यमराज जहाने वाले हैं श्रृंका न वित मई धन से खरीदने वाला चीज नहीं है इस धन से वाला तो होता सर रत्न हाँ? वो नहीं ले सकते भाई जंस को नहीं ले सकते स्वयं यमराज सुख खंडन करते हैं यह जो माला है प्राप्त होकर बहुत बहुत धन से मौल प्रति बहुत प्राचुरी रत्न इसे प्रचुर धन दे करके खरीदने लाके रत्न वाली माला नहीं है यह आशंका दुर्ग स्वयं ने कह दिया ये मत समझो बहुत पैसों से पैसा देकर के कोई डायमंड का नेकलेस खरीद रहा हो वैसा नहीं समझना कि डायमंड नेकलेस नहीं है ये हीरों का माला नहीं कि बहुत पैसे से खरीद रहे हैं इसे स्वयं जी ने काट दिया पैसों से खरीदा हुआ नहीं है कह दिया रक्षित अमराजो नेता श्रृंता श्रीधातु निष्पन्न शब्द माला वाचित प्रसिद्धि अनुरुद्ध आह माला नीति प्रसिद्धी को लेकर के भाषिकार ने भी माला कह दिया यद्यम शब्द माला पर्याय नहीं है सकल कर्म फलवाची है सृकिक गो अथवा ऐसा करो सृज दातु से मतलब सृजधातु से करो मतलब सृकिक गति फल होता है सको इत्य स्मार्थ श्रृंका शब्द निष्पत्ति में यद्वा यदवा श्रृंका अकुचित भाष्यकार दूसरे व्यर्थ स्वयं दिख रहे देखो यद्वा श्रृंका झंझट खत्म कर दिया नंगाओं को सम्मान की कर्ममय माला कर्मय क्या हुआ कर्म फलमयी माला ऐसे कर्म फलात्मक तुम इस विजय माला को प्राप्त जिस तुमने उन मुझे सुना दिया के के अंत में अन्य और भी जो कुछ भी कर्म और उपासना का अनेक फल है वह सारा का इस एक नचिकेता प्राप्त होता है जिसको तुमने सुना दिया इसे सारे फल तुम स्वीकार करो ये इसका। केवल कर्मरी, कर्म नहीं बल्किम अनेक फल हेतु कर्म और उपासना है दोनों अनेकों फल के साधन होते हैं वो सारक का सारा जो कुछ भी है वो सारे तुम अन्य कर स्वीकार करो कर्म सुधी मेवा। इसे कर्म मेवा करता कर्मसुति कर्मश्रुतिकर्ताज्य और ख्या क्या कहता है ख्याता हैचिकेत विरेसित्रिक जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञम दें विवाए शांतिम्तृणाचिकेत शब्द में कृत प्रत्यांत वहां थ्रिश साथी वहां छांस लोभ हो गया त्रिनाचिकेता में एक सा है बीच में उसका अर्थ तीन बार तीन बार थ्री टाइम्स जिसने नाचिकेता नचिकेताग्नि का चयन किया हुआ आदमी जो होता है उस आदमी का नाम रख दिया त्रिनाचिकित यजमान जो, जो कोई भी होगा जो तीन बात इस उपासना को कर लिया वह व्यक्ति और कैसा होना चाहिए के संधिम, माता पिता और आचार्य के द्वारा जो संधान विशिष्ट संस्कार संबंध को प्राप्त कर लिया है ऐसा व्यक्ति क्योंकि मात्रमान आचार्यवान पित्रमान और आचार्यवान होना आसान नहीं है सभी स्त्री से पैदा हुए हैं स्त्री से पैदा होने मात्र से कोई मातृमान नहीं कहा जाएगा पुरुष से पैदा हो गए इसलिए पितृमान नहीं है हर आदमी स्त्री से पैदा हो स्त्री नहीं हर आदमी पुरुष से पैदा हो मातृमान पितृमान सबको नहीं कहा जाता ये कैसे सिद्ध हुआ वृदानक में याज्ञों पर जनकवा जनक संवाद हुई जनक ने कहा मेरे को अमुख ने ये उपदेश दिया कभी तो अज्ञल कहता है बहुत ही बढ़िया उपदेश दिया उसने तो इसका मतलब निश्चित रूप में वो व्यक्ति मातृमान पितृमान आचार्यवान जो मातृमान पितृमान और आचार्यवान होगा वही ऐसा उपदेश दे सकता है मातृ पितृवन आचार्यवान नहीं होता है फिर विचार हो फिर जो पैदा होते मां से तो पैदा हो रहा है ना हर व्यक्ति पता है मेरी माँ है ये अरे तो लोग कहें लेकिन माँ नहीं हर व्यक्ति हर स्त्री माँ हर पुरुष बाप बाप नहीं फायदा करने और और व्यवहार भले कर लो शास्त्र किया। मात्र जो आएगी कब जब पुत्र को शास्त्रीय संस्कार देगी तो शास्त्रानुरूप संस्कार जब माता नहीं देती बच्चे को वह माता मातृ शब्द के अधिकारी नहीं है और इसी कह तो पिता वह पुरुष जो पैदा किया है बच्चे को वह पुरुष भी पितृश्वाची नहीं है यदि वह पुत्र को सम्य जो सोड़ संस्कार होनी चाहिए हो समय समय पर संस्कारों करता हुआ शास्त्र अनुरूप संस्कार शास्त्र के अनुरूप आगे नहीं बढ़ाता है वह पुरुष शब्द के योग्य नहीं है और नच रहा है इसीलिए तुम तो हो और जो इसकी उपासना करते हैं वो भी निश्चित रूप मातृमान पितृमान आचार्यवान जरूर होगा शास्त्रीय संस्कार प्राप्त है माता और पिता दोनों की ओर से तभी आचार्य के पास प्राप्त गया और आचार्य जो है इस रहस्य को स्पष्ट रूप से समझाया मैं तो आचार्य भी तो जानता नहीं है ये कहने के लिए बहुत सारे आचार्य हैं इन्हें ये सारी बात आचार्य लोग भी नहीं जानते मैंने पूछा एक दो से नहीं मल्लेवर लोग भी अच्छे अच्छे लोगों से पूछा जो माने जाते अपने आप को बड़ा विद्वान ये नहीं बताता क्या लेना है यहाँ अपने अंदर कोई नहीं समझाता नहीं आचार्यवान भी हर कोई नहीं हो सकता चित्र भी भाषण मातृ पितृ आचार्य ही व्यक्त करेंगे मातृमान पितृमान और पुरुष ही हो और ऐसा होते हुए तीन बार नाच के तागनी की उपासना किया वह वह त्रिकर्म और कैसा है वह त्रिकर्मकृत त्रिकर्म कृत वह सरदी जन्म मृत्यु त्रिकर्मकृत मनिजा अध्ययन और दान यज्ञ क्योंकि ब्राह्मण का तीन मुख्य कर्म होता है अध्ययन या करना अध्ययन करना दान देना इन और का उल्टा भी करता है वह इसलिए छ करना कराना यजनम या जनम एवच अध्ययनम अध्यापनमे वान आदानित्राह्म कर्म उच्चते मनुष्य छह का कर्म होता है स्वयं अध्ययन करे वे को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए स्वयं अपने घर में याद करें तो दूसरों की पंडिताई करते रहना पुरोहित कर्म नहीं स्वयं अपने घर में तो करो अपने घर में भी करो दूसरों का कराओ और स्वयं दान, दान तो कर्मारी करके वेद वेदभीत और वेद बाह्य है अंतर्वेदी दान तो होगा ही जब अपने घर में ही करेगा बहिर्वेदी दान भी उसको करनी चाहिए और दान लेना भी दान और आदान लेने का भी अधिकार ब्राह्मण को दूसरे को नहीं इसीलिए कहते हैं ये छह में से इन्होंने त्रिभी कहा गया जो से कर्तव्य है अत्यंत आवश्यक पढ़ना जरूरी है भले ये करना जरूरी है उसको पढ़ना जरूरी है दान देना जरूर भले दान ना ले भाई संपन्न ब्राह्मण है क्यों लेगा नहीं लेगा देगा केवल हो सकता है ऐसा भी हो तो इसलिए आदान जरूरी नहीं यादन भी कोई जरूरी नहीं पौरोहित कर्म करना कोई जरूरी नहीं अध्यापन भी कोई जरूरी नहीं इसे षण भी नहीं बोला त्रिवी बोला अध्ययन आवश्यक भाषा से जीना क्या इज्जा अध्ययन दान याचर नहीं लिया अध्यापन नहीं लिया आदान नहीं छ में से तीन क्योंकि अत्यंत आवश्यक है ब्राह्मण होने के लिए उसको करना ही है किसी भी हालत में तीन चीज तो किए बिना जीना ही नहीं चाहिए ब्राह्मण उसका जीना उससे जीना हो जाएगा ये तीन कर्म नहीं कर जाएगा ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु करती मृत्यु जन्म्यु इतना मोक्ष को प्राप्त कर गया इसका मतलब तेज कदम नहीं स्तुति है नाच के विशिष्ट उपासना का एक है विदित्वा ब्रह्म ब्रह्मजा ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म से जो जन्य होता हुआ जो जम्मज ब्रह्म, ब्रह्म ने हिरण कर उससे जो जन्य विराट पुरुष विराट पुरुष होता हुआ जो ज्या, जो ज्ञानी है उसमें ब्रह्मज्ञ सर्वज ब्रह्म त्रह्म अच्छा ऐसा जो द्योतनाथ वा द्योतनाथ ज्ञाना ज्ञानदेव गुण वाला होने से प्रकाश स्वरूप होने से उसको देवम भी कह दिया ईट्याम व पूज्य स्तुति के योग्य ऐसे को जान करके इमान शांति निच्छाया। निच्छाया। निच्छाया जानने से जानने नहीं होगा, जान लिया क्या फायदा होगा जानने से काम नहीं चलता, मन ऐसा ही देख कर सी उपासना दृष्टवा दृष्टि करने का मतलब क्या ऐसी उपासना करके ईमान शांति मत में अत्यंत लेती इस शांति को अत्यंत रूपेण अतिशयीण अत्यंत अत्यंतम अत्यंतमें अतिशय रूपेणी प्राप्त भाष्य होती कृत्व यहाँ पर थोड़ा समस्या है भाष्य में जो लिखा है कुछ लोगों ने त्री थ्री दिया कर दिया ऐसा लगता है मानो ये कृत्व सूक्ष्म है और ये जो सूक्ष्म प्रत्यय आता ये कृप सूक्ष प्रत्यय में दोनों प्रयाग अच्छी है दो प्रत्यय एक अर्थ वाला एक ही प्रकृति से कोई कर नहीं सकता जैसे राम सूलाया तो उसे फिर सुलाओगे क्या खिला नहीं सकते आप फिर एक ही अर्थ वाला तो दो कैसे प्रत्योग में भी कृप्वसता है और तो या तो मानना चाहिए इतना जो छपा है वो गलत है गलत है कोई नहीं सकता त्रिस्तो ठीक है सो आया है सुच है, धित्रभ्यां, धित्रभ्यां है। होता करके सब सूत्र दिए टिप्पण कार में वहां इसलिए पांच नंबर टिप्पण में इसे दोनों नहीं हो सकती आप तो ये हो गया तो वो होगा दो में एक अभी यदि आपने विश्व छाप दिया है तो त्रिही नचिके तो सीधा होना अग्नि चितो ये ना ऐसा भी होना चाहिए ना अथवा दूसरा पश्चात तो कृत्वा ऊपर काट देने पड़ेगी अच्छा दूसरा पश्चात कृत्वा पक्ष कृप्वा कल्पना करना पड़ा अलग भाषण अवे आया भगवान मूल में तो है नहीं मंत्र में ना जो छपा कृत्वो उसको साधु करने के लिए क्या करना पड़ा उपचित मानना पड़ेगा भाषिकार ने वो जोड़ लिया भाषिकार ने वो अपने तरफ से जोड़ करके लिख दिया है ऐसा या तो उसको काटनी पड़ेगी लेखक का प्रमाद मान करके या तो कृपाऊ पर व्यवस्था कर तीन बार करके कृपा तीन बार करके ऐसा जाएगा कर कोई मतलब नहीं है केवल वाक्य अलंकार के प्रत्येक होते बोल देते हैं वाक्यालंकार के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कुत्व प्रत्येक का सकार मत मानो मानेंगे तो सो रू हुआ रू को गुण बना तब तो यह समस्या है एक प्रत्येक अर्थ में दो प्रत्येक प्रकृति से एक साथ नहीं किया जा सकता प्रत्यय पर अधिकार क्या है हाँ, वहां क्या प्रत्याय प्रत्यय प्रत्यय एक वचन है एक बार एक ही प्रत्यय एक अर्थ में दो अर्थ में दो अलग अलग प्रत्यय आ सकते हैं एक ही प्रत्यय को दो अलग अलग अर्थों में दो बार कर सकते हो तो आप कहीं तो अलग अलग अर्थ होनी चाहिए जैसे अन् प्रत्यय किया आपने एक फिर लोगे, कहीं दूसरे अर्थ में कर सकते हैं उसी अर्थ में नहीं इसीलिए नियम यह कि एक ही प्रत्यय हो सकता है या तो स्वच्छ करो या तो कृत्य करो दो में ही कर सकते हैं दोनों ही इसलिए एक पक्ष यह है कृत्यो को काट तीन बार करके और वो क्यों मिले भाषाकार में वो बात क्या कृतो नाच के तो पाठ करम थोड़ी तो सुविधा लग रही थी इस कैसे लिख दिया ऐसे मान लो नाच के तो अग्नि तो ये नसा इत्यादि